आत्मा को विकारी माने तो प्रश्न होता है विकार आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है दोनों पक्ष नहीं हो सकता है विकार विकारी भिन्न मानेंगे गो अश्व के समान भिन्न में विकार विकारी भाव नहीं होता है और यदि अभिन्न कहेंगे विकार तो से ही विकारी विकार जो एक विकार नष्ट हो करके अन्य विकार उत्पन्न होता है उससे अभिन्न विकारी भी नष्ट हो जाएगा तभी विकार का अनुसंधान ज्ञान कैसे होगा तो उसके पर शंका करने वाले कहता है विकार विकारी में भेद नहीं मानेंगे अभेद नहीं मानेंगे किंतु तादात्म्य मानेंगे तादात्म्य में, में थोड़ा भेद भी है और अभेद भी है भेद सहिष्णु अभेद तंतुपट में मीमांसाको मानते हैं थोड़ा भेद भी मानते हैं और थोड़ा अभेद भी मानते है तंतुपट में दुनत्व तो सामान्य द्रव्य उपादान द्रव्य तो एक ही, किंतु तंतुत्व पटत्व भिन्न है, कि? तो पट तो है। मिट्टी से घट बनता है मृत्यु तो है कपाल में भी है घट में भी किंतु कपाल में कपालत्व तो, घट में घटत्व तो, भेद हो गया जिस प्रकार कपाल घट में तंतुपट में है तादात्म्य है इस प्रकार आत्मा आत्मा के विकार में तादात्म्य मानेंगे तो आत्मा में विकार हो जाए ऐसा मानने पर सिद्धांतिक कहता है ऐसा मानने पर भी आत्मा विकार का अनुसंधान करेगा आप कहते हो विकार छ विकार में आदि विकार उत्पत्ति अंत विकार नाश ये दोनों का अनुसंधान स्वयं आत्मा नहीं कर सकता है कोई अपने उत्पत्ति और अपने नाश स्वयं नहीं देख सकता है वही कहते हैं नजन्म नाशंवा दृष्ट मरती कशन कोई भी अपना जन्म अथवा अपना नाश नहीं देख सकता है क्यों नहीं देख सकता है जन्म क्या है नाश क्या है घट की उत्पत्ति घट का जन्म घट बनने के पहले जो घटक बनता है वो घट पहले था घट का अभाव था उस अभाव नाम है प्राग भाव प्राग का तो पूर्व पहले घट बनने के पहले अभाव है प्राग भाव, तो प्राग भाव और प्रागभाव कब से था मालूम है अनादिकाल से प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती प्रागभाव का नाश होता है तो घट बनता है तो प्रागभाव नष्ट हो जाता है तो प्रागभाव का जो अंतिम क्षण है वो होता है जन्म अनादिकाल से प्रागभाव है जब घट्ट बन जाएगा प्रागभाव नष्ट हो जाता है तो अंतिम क्षण होता है घट का जन्म प्रागभ का अंतिम क्षण क्या होगा जन्म उत्पत्ति कोई मानते हैं उत्पत्ति और प्रागह का नाश एक समय मानते हैं। कोई कहते हैं घट बनने पर प्राग भाव नष्ट हो जाता है तो घट जिस समय बनना उस समय प्रागभ का अंतिम अवस्था है अंतिम क्षण चरम क्षण है घटक का जन्म और नाश क्या है घटक का नाश जब हो जाएगा तो घट रहेगा नहीं नहीं रहेगा घट का अभाव हो जाएगा इस अभाव का नाम है प्रध्वंस अभाव ध्वंस कहते प्रध्वंस कहते प्रध्वंस अभाव कहते चार प्रकार अभाव कहते उत्पत्ति के पहले घट का अभाव उसका नाम प्राग अभाव और ध्वस के बाद तोड़ देने के बाद घट का अभाव होता है उसका नाम प्रध्वंस अभाव और घट जहाँ नहीं है भूतल में वो उसको कहते घट का अत्यंत अभाव और घट से भिन्न वस्तु पट आदि घट नहीं है तो घट का अनुन्य भाव है घट का अनुन्य घट का तादात्म्य घटक के एक तो घट में पट में नहीं घट का अनुन्य भाव पट आदि में है घट भिन्न में अन्य भाव रहेगा भूतल जहाँ घट है जिस भूतल में घट है उस भूतल में घट का अन्य भाव रहेगा जिस भूतल में घट है उस भूतल में घट का अत्यंत भाव नहीं रहेगा अन्य भाव रहता है जिस भूतल में घट है वो भूतल घट है क्या भूतल घट गट है घट से भिन्न है तो घट का भेद रहेगा भूतल में भूतल में जिसी भूतल में घट है इसी भूतल में घट का भेद रहेगा भेद अनुन भाव एक है घट का अनुन्या भाव भूतल में रहेगा भूतल में घट रहे अथवा नहीं रहे भूतल में घट रहने पर भूतल घट हो जाता है क्या भूतल में घट का अनुन भाव रहे रहेगा रहेगा अनुन्या भाव रहता है इसमें रूप द्रव्य में रूप है ये पुष्प में रूप है ये पुष्प में रूप का अत्यंता भाव है रूप का अत्यंता भाव अन्य रूप का भावे ये इस, इस पुष्प में जो रूप है ये रूप इस पुष्प में Deem. इस रूप का अत्यंत भाव इसमें Deem. सब रूप का अत्यंता भाव नहीं रूप का तो अत्यंत अभाव है ये इस रूप का अत्यंता भाव नहीं है अच्छा पुष्प रूप है या नहीं पुष्प रूप है क्या पुष्प का रूप है पुष्प में रूप है पुष्प स्वयं द्रव्य रूप है क्या तो रूप का अनुनिया भाव पुष्प में रहेगा नहीं रहेगा पुष्प द्रव्य रूप से भिन्न है या नहीं भिन्न होने का है ना रूप का अनुन भाव रहेगा जैसे घट जिस भूतल में है वो तो भूतल घट है क्या तो भूतल में घट का अनुनिया भाव रहेगा भूतल में घट का क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा अत्यंत भाव नहीं रहेगा यदि घट है किंतु अन्य भाव रहेगा इस प्रकार द्रव्य रूप नहीं है रूप का अनुन्य भाव द्रव्य में है रूप द्रव्य रूप है क्या द्रव्य रूप है रूप का अनुन्य भाव रहेगा रूप वाले द्रव्य में रूप का अनुन भाव रहेगा वायु में रूप का अनुन्य भाव रहेगा वायु में रूप का अनुन्य भाव नहीं रहेगा वायु <yat�� stress> <transcires> में रूप <noisesrics> <den of beauty> <S preferencesounding and Him> का अनुन्य भाव रहेगा नहीं रहेगा हैं, नहीं रहेगा वायु रूप है क्या रूप से भिन्न है रूप से जो भिन्न है उसमें रूप का अनुन्य भाव रहेगा रूप से जो भिन्न होगा उसमें रूप का भेद रहेगा भेद रहने से कहते भिन्न और भेद को ही अनुन्य भाव कहते वायु रूप से भिन्न है डरते क्यों वायु रूप से भिन्न है रूप का भेद वायु रहेगा रूप का अन्य भाव आयु में रहेगा रूप का अत्यंत भाव आयु में रहेगा रहेगा अत्यंत अभाव है अनुन्य भाव तो चार प्रकार अभाव में से एक होता है प्राग अभाव और एक होता है ध्वंस अनन्न भाव अत्यंत भाव छोड़ दो प्राग भाव का अंतिम क्षण है उत्पत्ति नाश। नाश्वंस का प्रथम क्षण है ध्वंस का प्रथम क्षण क्या है नाश प्राग का अंतिम क्षण क्या है जन्म उत्पत्ति जन्म उत्पत्ति प्राग भाव का अंतिम क्षण है उत्पत्ति और ध्वंस का प्रथम क्षण है, है? नाश तौ तो ही प्राग उत्तरा भाव चरम प्रथम क्षण तौ तो मतलब तो जन्म नाश जन्म च नाश्चा जन्म नाशु प्राग उत्तरा में प्राग के साथ अभाव जोड़ो प्राग अभाव चरम क्षण क्या है जन्म उत्तराभाव प्रथम क्षण है नास उत्तरा का क्या अर्थ है ध्वंस ध्वंस का प्रथम क्षण क्या है नाश नास का अंतिम क्षण है उत्पत्ति तो जिस समय आत्मा आपन, रहता है उस समय प्राग भाव रहता है घट जिस समय रहेगा उस समय प्राग भाव रहता है ध्वंस रहता है जिस समय प्राग भाव रहता उस समय घट रहता है जिस समय ध्वंस रहता उस समय घट रहता है जब घट प्राग भाव के अंतिम क्षण में घट रहता है ध्वंस के प्रथम क्षण घट रहता है यदि स्वयं नहीं रहेगा तो उत्पत्ति नाश को कैसे देखेगा विद्यमान हो तो देखेगा स्वयं नहीं रहेगा घटका ध्वंस हो गया घट ध्वंस के प्रथम क्षण में घट रहता है नहीं नहीं रहेगा तो ध्वंस को नाश को देख सकता है कोई भी अपने उत्पत्ति नाश का अनुभव नहीं कर सकता है क्योंकि उत्पत्ति तो है प्राग भाव का प्रथम चरम क्षण नाश है ध्वंस का प्रथम क्षण टीका में कश्चन का क्या थे कश्चित कोई भी निपुण ओपी कष्ट मतलब वित्त निपुण बुद्धिमान भी हो जितने बड़े शक्तिशाली बुद्धिमान हो तो भी अपना जन्म अथवा तो अपना नाश नहीं देख सकता है जितने बड़े राजा महाराजा हो जाए सम्राट हो जाए बलवान हो जाए अपना नाश देख सकता है नहीं सजन्म का तो सोपत्ति नाशम कोई सोते मंडे बनने तो देखेगा मंडे सर बनने नहीं देख सकता है राष्ट्रपति बने तभी नाशम का ध्वंसम वृष्ट ज्ञा तो ना अपना जन्म अथवा तो अपना नाश कोई नहीं देख सकता है न सको नहीं देख सकता है जितने निपुण बुद्धिमान बलवान कोई हो क्यों नहीं देख सकता है तत्र हेतु महा नहीं देख सकता क्यों हेतु दते ही तो तव तो ही प्राप्तरा भाव चरम प्रथम क्षण तव तो का क्या अर्थ है जन्म नाशु तौ ही यश्मा तौ कार्तिक जन्म नासु प्रागुतरा भाव चरम प्रथम क्षण प्रागुत्तर यौ अभाव प्राग जो अभाव उत्तर जो अभाव यावभाव यौ अभावो प्राग अभाव और उत्तर अभाव प्राग अभाव प्रथम स्वाभाव उत्पत्ति के पहले जो अभाव है उसका नाम प्राग भाव और उत्तर में जो अभाव है प्रध्वंस अभाव तय यऊ चरम प्रथम क्षण प्राग भाव का चरम क्षण उत्तरा भाव का प्रथम क्षण जन्म क्या है प्राग भाव का अंतिम क्षण और नाश क्या है प्रध्वंस चरम अभाव का उत्तरा भाव का प्रथम तो क्षण तो प्राग उत्तरा भाव चरम प्रथम क्षण अर्थ करते थे प्राग भाव का चरम क्षण प्राग, नुग। नुग। प्राग अल्च अल्च भाव चरम क्षण को क्या कहेंगे उत्पत्ति अरे वस्तु न प्रध्सभाव प्रथम क्षण नाच प्रध्सा भाव का प्रथम क्षण क्या है नाच यशमा जन्मनासु नाशु प्राग उत्तराभाव चरम प्रथम क्षण जन्म हो गया प्राग भाव का चरम क्षण और नाश हो गया उत्तरा भाव का प्रथम क्षण तस्मा स्वजन्म नाशवा दृष्टु न कोई भी अपना जन्म अथवा नाश नहीं देख सकता है आत्मा भी नहीं देख सकता है अपना जन्म नाश है नहीं तो मान ले तो भी नहीं देख सकता है <clears throat> इधर मतलब आकुतम आकुतय अभिप्राय गुढ़ अभिप्राय क्या है आत्मा ही स्वमानकालिक अवस्थे व जाना वक्तव्य आप जिसको प्रत्यक्ष दिखते हो वो वस्तु नहीं रहे तो आपको प्रत्यक्ष दिखती है, है? वस्तु हैं? सुनते हो वस्तु बती तो घट नष्ट हो गया जो घट नष्ट हो गया वो घटा भी दिखता है आगे जो घट बने वो दिखता है वर्तमान हो संबद्धम वर्तमानमच गृहते चक्ष आदि ना चक्षादि के द्वारा ग्रहण उसका होता है जो वर्तमान हो और चक्षु के साथ इंद्रिय से संबद्ध तो हो वर्तमान होने पर भी इंद्रिय से संबद्ध नहीं हो तो दिखेगा घट है बाहर कमरा में सामने दिखता है वर्तमान है क्या है वर्तमान है वर्तमान होने पर क्यों नहीं दिखता है संबद्ध नहीं इंद्रिय संबद्ध नहीं इंद्रिय संबंध हो तो वर्तमान हो तो दिखेगा अतीत वस्तु अतीत का भविष्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है आत्मा जब भी देखेगा सामानकालिक अवस्थु जाना वक्तव्य हम जिस समय स्वयं उसी समय जानेगा जिस समय वस्तु को ही जानेगा आत्मा यदि जिस वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे उत्पत्ति के पहले वो था गया तो उत्पत्ति नहीं देख सकता है दीप जैसे देखता है प्रकाश करता है दीप बुझ जाने के बाद जो वस्तु आएगी उसको दीप प्रकाश करता है पहले वस्तु थी उस समय दीप नहीं था दीप आते समय वस्तु कोई को उठा लिया वो वस्तु दीप से प्रकाशित तो होगी तो दीप क्या करता है स्व स्वमान कालिक का पदार्थ अभाषक दीप जिस प्रकार समान काल में रहने वाले पदार्थ का प्रकाशक हो होता है अतीत वस्तु का प्रकाशक दीप होता है भविष्यत का भी नहीं होता है ठीक इस प्रकार जो जानेगा अपने समानकालीन वस्तु को ही जानेगा अतीत को नहीं भविष्य को नहीं प्रत्यक्ष से तथा च स्वावस्थान समय अविद्यमान यो स्वयं जी समय है उस समय उसका अभाव है अविद्यमान प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव यो स्वयं जी समय उस प्राग भाव नहीं अध्वंस भी नहीं नहीं उनसे उसका ज्ञान कैसे होगा परिज्ञान अभाव है प्राग अभाव ध्वंस का जब ज्ञान नहीं होगा प्राग भाव का चरम क्षण रूप जन्म अप्रथमस्व रूप प्रथम स्वभाव के पर प्रथम क्षण रूप नाथ ये दोनों को नहीं जान सकता है आत्मा कथम प्राग भाव चरम क्षण रूप स्वजन्म प्राग चरम क्षण क्या है जन्म उत्पत्ति अप्रथ्म का प्रथम क्षण रूपम न कैसे जाने कैसे जाने का अर्थ क्या है न कथन किसी प्रकार भी नहीं जान सकता है कोई भी नहीं जान सकता है जब प्राग भाव को नहीं जानता है ध्वंस को नहीं जानता है यदि आत्मा में प्राग भाव का निश्चय नहीं हुआ ध्वंस का निश्चय नहीं हुआ तो बाकी बीच में चार विकार है कैसे निश्चय होगा उत्पत्ति हो तो जाए थे आगे अस्थिवर्धते परिणम थे अपेक्ष उत्पत्ति नाश जिसमें नहीं बीच वाले चार विकार है इसमें प्रमाण नहीं है तयोशार सिद्ध हो तय कहो जन्म नाश हो असिद्ध जन्म नाश की सिद्धि नहीं पर मध्यवर्ती विकार नाम अभी असिधि आदि अंत विकार नहीं तो मध्यवर्ती विकार भी नहीं है मध्यवर्ती विकार होने के लिए पहले जन्म होना चाहिए जन्म नहीं नाश नहीं तो मध्यवर्ती विकार भी नहीं है मध्यवर्ती विकार कितने है चार विकार नाम अपनी असिधि तेामी विकाराण उत्पत्ति नाश समानश्रय तो नियमित क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होगी उसमें ही द्वितीय तृतीय चतुर्थ विकार और उत्पत्ति एक में विकार दूसरे में है क्या उत्पत्ति का आशय और मध्यवर्ती विकार का आशय एक होंगे अलग अलग एक समानाशय तेसाम विकाराणाम कति नाम चतुर्नाम जो सारी विकार मध्यवर्ती विकार है तो उत्पत्ति नाच समानाश होते नहीं मार जिसकी उत्पत्ति जिसका नाश उसमें ही मध्यवर्ती विकार होंगे जिसकी उत्पत्ति नहीं नाच भी नहीं उसे मध्यवर्ती विकार नहीं।, नहीं है आत्मा में आत्मा की उत्पत्ति नहीं नाच भी नहीं तो मध्यवर्ती विकार भी नहीं है तद उत्तम वाक्यवृत्तो भाष्यकारी भगवान भाषिका ने एक प्रकरण ग्रंथ लिखा है उसका नाम है वाक्य वृत्ति उसी ग्रंथ में कहा है देहेन्द्रिय मन प्राण हंकृतिभ्यो विलक्षणः उज्जिता शेष सद्भाव विकार स्तंपाध तम पद का अर्थ है तव पद अभिदाय से तव तत्व से में तव पद से जिसको कहते हैं जिसकी एकता ब्रह्म के साथ होती है वो कौन है देह इंद्रिय प्राण मन प्राण अहंकृति भी विलक्षण देह से भिन्न है क्योंकि आपका देह आप देह नहीं है इंद्रिय भी मन भी प्राण भी अहंकार जो मम मम ऐसे कहते हैं जो मेरा है वो मैं नहीं हूं ममता परिरब्धवाद आकिर्ण इध फैलाया देह भी मम देह मम इंद्रियम मम शु मम मन मन प्राण ऐसे प्रकार ये आपके संबंधी है देह इंद्रिय मन प्राण अहंकार से विलक्षण है आत्मा जिसमें कोई छे भाव विकार में कोई विकार नहीं प्रोजित अशेषाविकार िस उपसर्ग प्रकृष्णित संपूर्ण संपूर्ण कोई भी भाव विकार जिसमें नहीं है चेतन उसमें कितने विकार है? है कोई भी विकार नहीं निर्विकार ब्रह्मे बहत्या पदकार थत्मा प्रत्येका निर्विकार होने से ब्रह्म स्वरूप ही है ब्रह्म से है यही शंका हुई थी ब्रह्म से अभिन्न कैसे होगा ये तो जन्म मृत्यु सुख दुखादि से विकार वाला है इसके ऊपर फिर शंका करते नन पूर्वोत्तम सर्वृा जितने कहा गया है क्या उसका प्रयोजन है आत्मा न उत्तर स्वरूप ब्रह्म तो ज्ञान है प्रयोजन भात ऐसे जो निर्विकार ब्रह्म में हूँ ऐसे ज्ञान हो जाएगा कहते इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है मैं ब्रह्म ब्रह्म तो अपने आत्मा ही है ब्रह्म सूत्र में आया आत्मा तो ब्रह्म है और सब आत्मा को जानते है मैं हूं करके जानते वही तो ब्रह्म है कोई कहता संशय करता मैं हूँ अथवा नहीं हूँ संशय होता है कभी किसको भ्रांति होती कि मैं नहीं हूँ भ्रांति होती भ्रांति नहीं संशय नहीं सबका निश्चय मैं हूँ अब ये तो अपना ही ब्रह्म है क्या उसका प्रयोजन होता है कुछ नहीं होता मैं हूँ जानते हैं वही ब्रह्म है तो भूख प्यास लगते हैं नहीं लगती है तो क्या प्रयोजन है मैं ब्रह्म से ज्ञान उनसे क्या हो जाएगा उत्तर स्वरूप ब्रह्म तो ज्ञान ही प्रयोजन है वेदांति लोग क्या कहेंगे ऐसे मैं ब्रह्म हो, ज्ञान हो जाएगा तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी मुख्य हो जाएगा ये वेदांति कहते हैं ना मैं ब्रह्म, हो, ब्रह्म इसे ज्ञान हो जाएगा तो पूरा संसार की निवृत्ति हो जाएगी पूरा पेशी ऐसे नहीं कर सको पूरा पीछे बहुत विरोध करता है एक दूसरे को कहना हमारे सामने ऐसा नहीं कहना क्या कहता है कहना संसार निवृत्ति आत्मनो ब्रह्मत्व ज्ञान प्रयोजन में ठीक नवाच्यम कौन कहता है पूरा विषय ऐसा नहीं कह सकते आत्मनो ब्रह्म ज्ञान संसार निवृत्ति प्रयोजन है आत्मा में ब्रह्मत्व ज्ञान हो जाएगा अहम अस्मी ब्रह्म अहमअस्म परम ब्रह्म नित्यम सिद्धम अभिक्रियम ऐसे ज्ञान हो जाएगा तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी ये ठीक नहीं है मैं ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर पहाड़ पर्वत नष्ट हो जाएगा सो करके कोई सपना दिखाता है जग गया तो क्या पर्वत नष्ट हो जाता है ना पेड़ नष्ट हो जाता है तो मैं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो संसार की निवृति कैसी होगी मैं ब्रह्म ज्ञान होगा देखो मकान नष्ट हो जाएगा जिस मकान रहते वो भी नष्ट हो जाएगा संसार नष्ट हो जाएगा तिवृत्त असंभव निवृत्ति नहीं होगी संसार है आत्म नहीं अच्छा कहते संसार आरोपित तो अध्यस्त है आरोपित होने के कारण अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है जैसे राज्य में सर्प आरोपित है आरोपित सर्प की निवृत्ति हो सकती है राज्य के ज्ञान हो जाने के बाद सर्प कितने देर रहता है न, नहीं रहा नष्ट हो गया सर्प आरोपित होने के कारण जैसे रज्जु ज्ञान से, से नष्ट हो जाता है ऐसे संसार प्रपंच आरोपित होने के कारण ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाएगा आरोप तो मतलब अध्यस्त है अध्यास है संसार का अध्यास आरोप जैसे राज्य में सर्प का आरोप होता है ऐसे ब्रह्म में संसार का आरोप होता है अध्यास है अनाधिकाल से अध्यास भ्रमण चल रहा है अध्यास में बहुत भेद बताते हैं अध्यास का तो सामान्य अर्थ है तस्वीन तदबुद्धि तद, तद भिन्न में तदबुद्धि सर्प भिन्न राज्य में सर्प बुद्धि यथार्थ ज्ञान है या नहीं कोई सुनते हो उत्तर दो समझ है तो सर्प भिन्न राज्य में सर्प बुद्धि यथार्थ ज्ञान है नहीं? यथार्थ ज्ञान नहीं? और राज्य में सर्पबुद्धि यथार्थ नहीं है रज्जु सर्प से भिन्न है क्या भिन्न है तत्व भिन्न हो गया रज्जु अतस्मिन अत तस्वीन तदबुद्धि सर्प से भिन्न राज्य में सर्प बुद्धि अतस्विंश तदबुद्धि सर्प भिन्न राज्य में सर्पबुद्धि ये अध्यास है आरोप है राज्य सर्प से भिन्न है उसमें सर्पबुद्धि होती है वो भ्रम है हाँ अतस्विन्स तदबुद्धि ये जो अध्यास होता है ये अध्यास तो बहुत भेद है ज्ञान ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास स्वरूपाध्यास संसाध्यास ये तो बहुत प्रकार है एक समझ लो पहले एक सोपाधिक अध्यास और एक निरुपाधिक अध्यास उपाधि के कारण होता तो ब्रह्म होता है तो उसको कहेंगे सोपाधिक उपाधि के बिना अध्यास ब्रह्म होता है तो निरुपाधि कहे स्फिक के पास ये पुष्प रखेंगे जपाकुस में इसको कहते जपा कुम पुष्प है स्फटिक लाल स्फटिक में लालिमा दिखते है दिखते सफेद शुक्ल स्पटिक के पास रखेंगे तो उसमें लालपन आ जाएगा दिखता है अच्छा आपको मालूम हो गया पुष्प के कान स्फटिक में लालपन है तो मालूम हो गया स्फटिका शुक्ल है आगे लालपन लालिमा दिखेगी या नहीं दिखेगी जब तक पुष्प पास में है तब तो तक लालिमा दिखती तो ज्ञान होने के बाद भी स्पटिक शुक्ल रक्त वर्ण ऐसा ज्ञान होने के बाद रक्त वर्ण दिखेगा उसमें जब तक पुष्प है तब तक लाल दिखेगा और रक्त को जो हटा दिया स्पटिक लाल या है, शुक्ला है। जिसको मालूम नहीं ये पुष्प के कारण लाल वर्ण दिखता है ऐसा जिसको मालूम नहीं वो सूर्य से कहता है स्पटिका रक्त है अब पुष्प को हटा देने पर उसमें स्पटिका रक्त दिखेगा सफेद दिखेगा सफेद दिखेगा जिसको मालूम नहीं है पुष्प के कान लाल है उसको सफेद दिखेगा पुष्प हटाने पर दिखे। <laughs> सफेदी दिखेगा पुष्प के कान लाल दिखता है जानो तो भी पुष्पा जब तक है तब तक है लाल और नहीं जानो पुष्प नहीं रहेगा तो स्फटिका शुक्ल है नहीं तो ज्ञान का क्या प्रयोजन हुआ ये स्फटिका शुक्ल है ऐसे ज्ञान हो गया उस जो तो पास में क्या शुक्ल दिखेगा या रक्त दिखेगा तो ज्ञान होने के बाद भी रक्त दिखेगा ये सोपाधिक अध्यास में क्या होता है जब तक उपाधि रहती है तब तक ऐसे दिखेगा आपको निश्चय हो गया या नहीं है, तो भी रक्त वर्ण दिखता है दिखता है ना नहीं ये सौपाधिक अध्यास और निरुपाधिक अध्यास रज में सर्प रज में सर्प किसी उपाधि के कारण नहीं नहीं होने से जो रज्जु ज्ञान हो गया उसका सर्प नहीं दिखेगा दिखता है नहीं दिखता है। इसी प्रकार यहाँ जो संसार है ये संसार यदि निरुपाधिक अध्यास होता तो ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता निवृत्त हो जाता शंका करने वाले कहता है ये तो सोपाधपाधिक अध्यास है अहंकार रूप उपाधि के कारण अहंकार उपाधि अहंकार उपाधि के कारण ही अहंकार आत्मा में एकत्व भ्रम हुआ अहंकार का धर्म कर्तृत्व सुख दुख आत्मा में आरोपित तो होता है उपाधि क्या है अहंकार तो आत्मा में जो सुख दुख संसार भ्रम होता है ये हो सो उपाधि का भ्रम देखो आगे दिया है संसारो ही आत्मनि अहंकार उपाधि न प्रतीयमान संसार की निवृत्ति क्यों नहीं होगी क्योंकि संसार ही आत्मनि अहंकार उपाधि न प्रति अहंकार रूप उपाधि के कारण आत्मा, तो आत्मा में संसार प्रतीत होता है संसार किस में दिखता है हैं आत्मा में किसके कारण अहंकार रूप उपाधि के कारण बेटो अहंकार उपउपाधि के कारण उप आत्मा में क्या दिखता संसार जो सार क्या चीज है संसार संसार क्या दिखता है आत्मा में आपको संसार दिखता है क्या संसार दिखता है बताओ अह रूपाधि से आत्मा में क्या संसार दिखता है आकाश या चंद्र सूर्य पर्वत ये पहला है कर्तृत्व भुक्तृत्व तो, अहम कर्ता अहम भुक्ता में सुखी दुखी ये संसार जन्म मरण जन्म नाशा ये सब संसार है पहले करता अहम करता और अहम भोक्ता में सुखी दुखी बाल वृद्धा ये सब कर्तृत्व आदि संसार है अहंकार उपाधि के कारण आत्मा में कर्तृत्व आदि संसार दिखता है जब तक तो उपाधि है तब तक तो उसकी निवृत्ति होगी न सच न ज्ञान न निवृत तुम शक्य हो ये जो कर्तृत्वादि संसार दिखता है ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती क्यों नहीं होगी अज्ञान से जो बनता है ज्ञान से तो नष्ट हो जाएगा रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है सर्प किसके कारण रज्जु के, के अज्ञान से जो सर्प दिखता है रज्जु का ज्ञान होगा तो रज्जु का अज्ञान नष्ट होगा तो सर्प दिखेगा नहीं दिखता है तो अज्ञान आत्मा के अज्ञान से दिखता है संसार आत्मा का ब्रह्म ज्ञान अहम ज्ञान हो गया ब्रह्म तो संसार नष्ट हो जाना चाहिए कहते तस्य आत्मा सोपाधिक भ्रम संसार का भ्रम है आत्मा में सोपाधिक भ्रम निरुपाधिक नहीं रज में सर्प भ्रम है निरुपाधिक होने के कारण रज्जु ज्ञान से सर्प सर्पभ्रम नष्ट हो जाएगा और जपाक समय जो रक्त भ्रम होता है वो सोपाधिका निरुपाधिक शोपाधिक भ्रम का ज्ञान हो गया कि रक्त वर्ण पुष्प के कारण दिखता है रक्तर नहीं है स्पटिका में इसी ज्ञान के बाद स्फटिका में रक्त बनने दिखेगा दिखता है नहीं ज्ञान होने के बाद ही दिखता है सोपाधिक्रम से याव उपाधि जब तक उपाधि है तब तक सौपाधि का भ्रम रहेगा तब तो ज्ञान हो गया स्फटिका शुक्ल लाल नहीं है क्यों जब तक पुष्प पास में तब तक स्पटिका में क्या रूप दिखेगा लालू पर दिखता है तत्व ज्ञानी पे अवस्थान सुपाधि के भ्रम का अवस्थान तत्व ज्ञान होने के बाद होगा रहेगाधि के भ्रम रहता है तत्व ज्ञान होने पर भी जैसे रक्तस्पटी की बुद्धि होती है क्योंकि और, और एक सुपाधि के भ्रम देखो दर्पण उपाधि क्या उपाधि दर्पण उपाधि जल उपाधि के कारण प्रतिबिंब दिखता है जब आपको मालूम हो गया बिंब यहाँ है दर्पण में नहीं है दर्पण उपाधि के कारण तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखेगा जब तक दर्पण उपाधि है तब तक प्रतिबिंब दिखता है दर्पण को हिलाएंगे तो प्रतिबिंब हिलता है दर्पण में कंपन है तो प्रतिबिंब हिलेगा नहीं जल में दर्पण का प्रतिबिंब हो तो उपाधि चलन हो तो प्रतिबिंब में चलन दिखता है हाँ उपाधि नहीं रहे तो अलग बात जब तक तो उपाधि है तब तक प्रतिबिंब में चलन कंपन महिला दिखता है लोके स के भ्रमश्य प्रतिबिंब चलन आदिर प्रतिबिंब का जो चलन आदि कब तक होता है या वो उपाधि चलन प्रतीत जब तक तो उपाधि में चलन जल में दर्पण में कंपन जब है तो प्रतिबिंब में कंपन दिखेगा जब तक तो जल में कंपन है तब तो तक तो पृथ्वी में भविष्य में आकाश में जब तक तो दर्पण में कंपन है तब तो तक तो मुख में, में कंपन दिखता है इसी प्रकार अहंकार जब तक है अहंकार उपाधि जब तक है तब तो तक तो तो आत्मा में संसार रहेगा और सोपाधि का भ्रम होने के कारण ज्ञान होने के बाद भी जैसे तत्व तो ज्ञान हो जाने पर भी स्फटिका में रक्त रूप दिखता है या नहीं पुष्प है तो अत्यधिकता है इसी प्रकार अहंकार उपाधि जब तक है तब तक में ब्रह्मो ज्ञान होने के बाद भी संसार रहेगा कर्तृत्व आदि उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो तत्व ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहा न तो उपाधि अहंकार से ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति ये सिद्धांत कहेगा उपाधि जो अहंकार है उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो उपाधि की निवृत्ति होने पर ब्रह्म रहेगा सौ उपाधि के भ्रम में उपाधि जब तक है तब तक ब्रह्म है उपाधि नष्ट हो जाए तो दर्पण को हटा दिया दर्पण कंपन बंद हो गया स्थिर हो गया तो मुख का कंपन दिखेगा नहीं दिखता है इसी प्रकार अहंकार उपाधि की निवृति हो जाए किससे ब्रह्म ज्ञान से अहम अस्मी ब्रह्म ज्ञान से अहंकार उपाधि नष्ट हो जाए तो अहंकार उपाधि के कारण तो संसार दिखता था अहंकार उपाधि नष्ट हो जाएगा तो संसार आत्मा में नहीं दिखेगा तत्प्रयुत से आत्मा नहीं प्रत्यय मानुष्य कर्तृत्व आदि निवृत्ति तत्प्रयुत मतलब अहंकार के कारण प्रयुत अहंकार इसके कारण दिखता है आत्मा में संसार कहा दिखता है ये संसार किसके कारण प्रत्यय मानुष्य संसार क्या है कर्तृत्व आदि कर्ता भुक्त आदि उसकी निवृत्ति हो जाएगी एति ऐसे कहने पर पूरा भी जीकता इतनी न बाश्य हम ऐसे अहंकार की निवृत्ति कैसे हो जाएगी अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी कौन से निवृत्ति हो जाएगी कहेंगे निवृत्ति हो गई पर्व तो टूट गया तो टूट जाता है कौन से कैसे हो जाएगी अहंकार की निवृत्ति कैसे होगी अहंकार तो पर पूरा रहता है जितने जितने देखो अहंकार बढ़ता रहता है अहंकार कहाँ समाप्त होता है तत्व मूला ज्ञान सत्य निवृत्ति और समवाद जब तक अज्ञान है तब तक अहंकार रहता है मूल अज्ञान जब तक है तब तक अहंकार की निवृति नहीं होगी अभी कहेंगे नहीं मूला ज्ञान की निवृति हो जाएगी ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्मज्ञान होने पर मूला ज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो अहंकार की निवृति हो जाएगी अहंकार की निवृत्ति होने पर संसार की निवृत्ति हो जाएगी किन्तु अभी की निवृत्ति हो गया नहीं न तो मूला ज्ञान श्यापी आत्मनि विद्यमान से ब्रह्म निवृत्ति शंका करता है वेदांति कहता है मूला ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी आत्मा में तो मूला ज्ञान है जब मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो, हो जाएगा ब्रह्म का अज्ञान हीता है मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान होने पर ब्रह्म का अज्ञान नष्ट होगा रज्जु ज्ञान से रज्जु का अज्ञान नष्ट होता है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म के अज्ञान का नाश हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी सिद्धांत कहता है ज्ञान से निवृत्ति कैसे हो जाएगी अग्नि है आपने देख लिया अग्नि की निवृत्ति हो जाती है अग्नि से हाथ जल गया पता चल गया अग्नि है तो गर्मी लगेगी अग्नि या ठंडी हो जाएगी ज्ञान होने पर निवृत्ति हो जाती है आ, सोया हुआ है कोके रस्सी में बांध लिया बांध कर जगा दिया जगा देने पर निवृत्ति हो जाती रस्सी की निवृत्ति हो जाती नहीं ज्ञान होने से निवृत्ति कैसे होगी हाथ को कोके हाथ पैर बांध दे बांध को जगह दे तुमको तो बांध दिया? ज्ञान श्रीनिवृत्ति हो जाएगी अग्नि के ज्ञान हो गया सर्प को देख लिया तो भय लग लग गया, गया, ज्यादा भय लग गया, नहीं देखे तो कोई भय नहीं देखने न तो भागेंगे भले ही रज्जु सर्प हो जब तक तो रज्जु निश्चय नहीं हुआ तब तो तक तो सर्प समझ करके बड़े बड़े लोग ही भागेंगे अज्ञान को यदि कहेंगे ना ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी जो कल्पित तो हो ज्ञान से निवृत्ति किसकी होगी कल्पित होगी हाँ कल्पित बंधन हो सपना तो तो देखा मुझे चोर बांध लिया बांध देते हैं जग जाएगा तो बंधनों को काट सकते हो चाकू चाहिए कितने चाकू चाहिए कई कर पूछा तो कहा एक से काट देंगे एक चाहिए अधिक चाहिए यदि सपने में देखा चोर बांध लिए जग जाने के बाद बंधन रहता है नहीं क्योंकि कल्पित बंधन था इसी प्रकार यदि अज्ञान कल्पित होगा तो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा अज्ञान कल्पित हो तो ब्रह्म ज्ञान से निवृत्ति होगी किंतु तो कल्पित का क्या अर्थ है कल्पना के विषय को कल्पित कहते हैं राज्य में सर्प कल्पित जो देखता है उसको कहते कल्पक देखने वाला कौन होता है कल्पक आप देखते हो सर्पता आप कल्पक अज्ञान यदि कल्पित है तो, तो, कल्प तो कल्प अज्ञानी तो की कल्पना कौन करता है बताओ तो कल्पक कोई हो तो, तो कल्पित होगा कल्पक नहीं तो कल्पित कैसे होगा गृह निर्मित है निर्माण करने वाला कोई नहीं होगा तो गृह निर्मित होगा निर्मित हुआ तो कोई निर्माण करने वाला कौन बताओ कहीं स्थान में देखा कूपनिर्मित पर्वत में देखा एक मकान बना हुआ तो किसने बनाया निर्माण करने वाला कौन है कुपा तो कुपनिर्मित तो है कोई निर्माता नहीं कुपा निर्मित तो होगा ऐसा होगा कल्पित है तो कल्पना करने वाला कोई बताओ कल्पना करने वाला कौन है अज्ञान को कल्पना करने के लिए कौन कल्पना करेगा कल्पना करने वाला नहीं हो तो कल्पित कैसे कहेंगे अभी इसका विचार करना है अज्ञान को कौन कल्पना करेगा अज्ञान का कल्पक कौन तस् कल्पक का अभाव पूर्व पीछे कहता अज्ञान का कल्पक को कोई नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म है उसे बिना कुछ है क्या अकल्पक कौन होगा ब्रह्म कल्पक होगा ब्रह्म अज्ञान की कल्पना करेगा शुद्ध ब्रह्मा और कल्पक कैसे होगा अज्ञान आने के बाद कल्पना करिया अज्ञान आने के बाद अज्ञान की कल्पना होगी पहले अज्ञान कहाँ से आएगा अकल्पक अभावन अकल्पित यार पूर्व कहता है अज्ञान कल्पित नहीं है जो कल्पित नहीं सत्य है उसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी सत्य वस्तु की निवृत्ति ज्ञान मात्र से हो जाती है नहीं होती थोड़े में चीज इतने अग्नि है ज्ञान मात्र से निवृत्ति हो जाती है पकड़ो निवृत्ति हो जाती है देखने के बाद पकड़ेंगे गर्मी लगेगी या नहीं लगी मैं आचीस को जलाया अग्नि है देख लिया अग्नि है हाथ में पकड़ लो जलाई अग्नि है ज्ञान होने के बाद यह अग्नि ऐसा निश्चय हो गया तो जलाएगा नहीं हाँ तो अकल्पित की निवृति नहीं होती कल्पित हो तो निवृत्ति होगी अकल्पित तथा ज्ञान निवृत अशक्य अच्छा तो आगे क्या पढ़े अन्यथा ओम